माया माया द्वैत द्वैत से भिन्न को मान लिया तो माया और हो गया ना फिर आनंद आनंदात्मक आत्मा अलग और उससे भिन्न माया तो दो हो गया अद्वैत की हानि हो गई कहते अनिर्वचनीयत्व अनृतत्व वक्तुम क्ष में आना है अलौकिक शक्त भेदेला भेदे नशक्त दर्शे थे माया अनिर्वचनीय होने से अनुत है माया मिथ्या अनिर्वचनीयत्ता ऐसा अनुमान करना चाहते हैं कहीं दुष्टांत क्या देंगे शक्तिवत अग्निधि का शक्ति के समान ये दृष्टान्त बनाना चाहते हैं इसे पूरे दृष्टांत को समझाना है हमको अग्नि का शक्ति अग्नि से भिन्न है कि अभिन्न है ये विचार करो। आप साबित कर देंगे वो भिन्न भी नहीं है कर सकते अर्थात अनिर्वचन साबित होगा ऐसे अग्नि का शक्ति में अनिर्विचन सिद्ध कर देंगे तो सकल शक्तियों का मूल स्वरूप माया रूपा शक्ति भी अनिर्वचन स्थापित हो जाए इसलिए अनिर्वचनीय के अनिर्वचनी श्लोकों में कहे जाने वाले क्या लौकिक क्या अग्नि आदि शक्ति है लौकिकी जो अग्नि आदि शक्ति है उनके भेदा भेदेना भेदेना भेद नशत भेदेना या भेदे न उनका निर्वचन करना असंभव है अर्थात अनिर्वचनीय है स्थापित तो करेंगे शक्ति शक्ता प्रथम नास्ती तदाधान प्रतिबंध कस्य सह। शक्ति शक्ता पृथंग ये शक्ति है शक्त से पृथक नहीं होता पृथक नहीं मैंने भेद को खंडन कर दिया भिन्न नहीं है वो तद्भत दृष्टेर नचा उसी प्रकार से दृष्टे है तद्दत में ऐसा देखा गया दृष्टि में आप तो नहीं लेने ऐसा ही दर्शना ऐसा ही संसार में देखने को मिलता है नचा और अभिन्न है ये भी नहीं कह सकते हो अभिन्न है यह भी नहीं कह सकते हो क्यों प्रतिबंध से दृष्टि प्रतिबंध देख देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं कहीं पर अग्नि जलता हुआ दिख रहा है लेकिन वो जलाता नहीं है उसे अल्पन्न होता तो जलता हुआ अग्नि में शक्ति होनी चाहिए अभिन्न में मसालत तो कर ही नहीं सकता तो प्रतिबंधन कोई कर पाएगा क्या उसको कोई प्रतिबंधित तो नहीं कर सकता प्रतिबंधित उसी को कर है जो उससे भिन्न होगा उसे रोका जा सकता है इसलिए कहते हैं प्रतिबंध से दृष्टत्वा अशक्त भावे तो ये शक्ति नहीं रह गया फिर कस फिर प्रतिबंध किसका कर रहा है प्रतिबंधक किसका प्रतिबंध कर रहा है सा कस वह प्रतिबंध किसको प्रतिबंधन कर रहा है ये शक्ति नाम की चीज नहीं मानोगे तो ये शक्ति तो मानना है लेकिन अब भी नहीं मान सकते अभिन भी नहीं मान सकते समस्या भिन भी नहीं है आभिन् भी नहीं है तो है ही नहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते प्रतिबंधक क्या कर रहे हैं किसको रोक रहे प्रतिबंधक ये शक्ति है ये कहना भी पड़ेगा शक्ति ही अग्निष्ठा स्फोटादि जनिका शक्ति क्या है दृष्टान्त में अग्नियादि में रहने वाली शक्ति स्फोटादि जनिका ये जलन को पैदा करने वाला जलाने वाला दाह आदि प्रकाश दाह आदि के जनक शक्ता मैने अग्नि आदि स्वरूपात अग्नि आदि स्वरूपों से पृथक भेदेन नास्ति पृथक मैने भेदेन नहीं है भिन्न ग्रहण नहीं हो सकता कुत क्यों तद्वी तद्वत भेदे नद मतलब उसके समान ऐसे में नहीं रहना तदर्थ मतलब तथा मैने अभेदेन सत्व भेदे न सत्व से अभेद पक्ष भेदेन असत्त्व को हम देख रहे हैं भेदेन उसकी असत्ता देख रहे हैं अर्थात कहीं भी भिन्न वो दिखाई नहीं दे रहा है अग्नि आदि स्वरूप अतिरिक्त न अनुपलभ्य मानता का। काने का मतलब अग्नि के स्वरूप से भिन्न वो उपलब्ध नहीं होते नहीं तो जाएगा अग्नि को वही रहने दो चल दाकत दुक लाओ उसमें से नहीं होगा ना ये अग्नि को वही रहने देना प्रकाश प्रकाश यहाँ ले आओ अग्निगा इसलिए प्रकाशात्मिका शक्ति हो दहात्मिका शक्ति हो कोई भी शक्ति हो वो उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है इसीलिए उनको पृथत्व व्यवहार नहीं कर सकते किसी भी क्रियान्वयन उनके साथ पृथत्व नही हो सकता घट रूप वत्थ दृष्टांत बन जाता है यदि अत्यंत अभिन्न तो भी समस्या है अत्यंत अभिन भी नहीं मान सकते नापमे शक्ति अग्निस्वरूप ही शक्ति है, भी नहीं कर सकते है। क्यों नहीं कर सकते अभिधान मैं अभी अभेदोपि न चल नभेद भी नहीं माना जा सकता क्या कारण है त्रा हेतु प्रतिबंध से दृष्टि प्रतिबंधक मणि मंत्र औषधिया अग्नि के दाहत्व कहीं प्रकाशकत्व आदि को प्रतिबंधित कर दे रहे है ना कैसे प्रतिबंध करेंगे इस स्वरूप स्वरूप तो तो दिख रहा है ना तो जलता हुआ पर चल भी रहा है तो जला नहीं रहा है इसे ज्ञापन होता है अग्नि का स्वरूप से भिन्न है उसे जलाने की शक्ति यदि अग्निस्वरूप भी ही है वो फिर तो जलाना चाहिए स्वरूप दिख रहे हैं हमको स्वरूप दिखाई देते हुए भी उसकी जो दहा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है कार्य नहीं दिखाई दे रहा, है जिसे रहा है अनुमान ये कार्य क्या था जल जाना चाहिए हाथ पर नहीं जल रहे इस समय दाह का तो शक्ति दबी हुई है कोई ना कोई प्रतिबंध किसको दबाया हुआ है ऐसे है मंत्र मणि औषधियों की शक्तियां गजब होते हैं विषण शक्ति सामर्थ्य होता मंत्र एक बार एक कुछ विदेशी आए चार पांच और उन्होंने का उल्टे गंगा जनों का चलाएंगे गंगोत्री तक गंगा घर सागर से चले वो लोग उल्टा उल्टा इलाहाबाद में एक माता बैठा तो था। उसको पता चले हमारी गंगा की ये जो अपमान कर रहे हैं दुष्ट है। उल्टा कैसे चलाएंगे उसने मंत्र मार दिया और वहीं घूमने लग गया बहुत कोशिश किया अनेको मोटर लगाया गया ज्या, फैन फैन सब फैल हो खेला ही नहीं वहां से बाहर इधर उधर हुआ ही नहीं वहां ही फंसा पड़ा बहुत परेशान हो गए गया और जो रोज आता था वहाँ बैठता था चले जब बहुत परेशान हुए पंडों ने बोला लगता है महा तो कुछ किए लोग सब फिर गए महाराज माज माफी मांगा ये क्या क्यों ऐसे हुआ क्या है उन्हें तुम लोग ने हिम्मत कैसे करी है? हमारे गंगा के खिलाफ चल तुमने तो हम खिलाफ ऐसे नहीं है अपमान कर दृष्टिकोण हम ऐसे देख रहे हैं कि इस को हम कहाँ तक विरुद्ध में हमारी मशीन की ताकत कितनी हो सकती है देख रहे हैं हजमाइश कर रहे हैं केवल और कुछ नहीं है बड़ा प्रार्थनायाग से आगे चढ़ नहीं पाया देव प्रयाग के आकर वो चटनी हो गया टुकड़े टुकड़े इतना फोर्स पानी वहां पर संगम में है कुछ नहीं बचा उसका गंगा ने दिखाते हमारी ताकत कितनी वहां तक पानी थी उसने और आप कभी इससे आगे फिर गोटने नहीं दोगे, बहुत कोशिश प्रकार से नहीं शक्ति है ना प्रतिबंधित हो गई वहां पर मोटर की शक्ति मोटर है ना पेट्रोल से चलने स्पेशल मोटर लगा रखा था बोट उसकी शक्ति को मंत्र से उन्होंने खत्म कर दिया मोटर चल रहा है ट्र कर आगे पीछे जाता ही नहीं कुछ भी नहीं हो रहा पेट्रोल फूक रहा है सब हो रहा है बिल्कुल साल करीब 20-22 साल पहले की घटना है इस तरह के भी मंत्र शक्ति वाले अब भी हैं वो समय थे तो अभी भी होंगे प्रतिबंधन कर देते हैं रोक डाला उसको और अग्नि आदि के विषय में तो यहाँ बहुत गांव में मिलेगा आग के पर चलने वाले कई जगह हैं प्रसिद्ध दक्षिण में तो बहुत मिलते हैं जगह जगह नाटक होता है इसे इनका कहना है कि वह क्या हो रहा है मणिमंत्रा शक्ति कार्य से स्फोट आदि प्रतिबंध दर्शन स्वरूप मणिमंत्र आदि के द्वारा शक्ति का कार्य स्फोट आदि को प्रतिबंधित किया हुआ देखा जाता है इसे स्वरूप से भिन्न शक्ति है ऐसा भी आपको समझना चाहिए भवत प्रतिबंध दर्शन शक्ति भी माभ ठीक है प्रतिबंधक भी है ये भी स्थापित हो गया शब्द से भिन्न नहीं है ये भी मैं मान लेता हूं तो पड़े। को भाग। भाग। इसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं, नहीं स्थापित हुआ क्या तो है नहीं गाना उसको कभी हई नहीं कह सकते फिर प्रतिबंधक ने किसको प्रतिबंधित किया था जो प्रतिबंधक थे मणि मंत्र औषधियां किसको प्रतिबंधित किया वहां पर स्वरूप को तो प्रतिबंधित नहीं किया स्वरूप जलता हुआ इसे कहते हैं प्रत्यक्षों पर निर्विशेष्ट प्राय प्रत्यक्ष का प्रतिबंध के द्वारा प्रतिबंध असंभ स्वरूप का तो प्रतिबंध हम नहीं कर सकते हैं और भिन्न शक्ति को स्वीकार नहीं करोगे प्रतिबंध किस विषय का है वो निर्विषय हो जाएगा प्रतिबंध ये, ये इसका अभिप्राय है इस शक्ति तो मानना पड़ेगा भी तो नहीं, नहीं कह सकते अभिन्न तो नहीं, नहीं कह सकते कहने अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा इस, इस अग्नि की जो शक्ति है वो अनिर्वचनीय है इसे हर तरीके हर वस्तु की शक्ति अनिर्वचनीय है बुखार क्या कर देता है आपकी शक्ति को प्रतिबंधित कर देता जब तक बुखार है आप बस टायर पंक्चर वाला गाड़ी जैसे खड़े रह जाते हो कुछ नहीं कर सकते हैं नहीं ढीला हो जाता है शरीर बस लेटे रहो कंबल ओडे रहो जब बुखार उतरे तब देखा जाएगा बुखार भी दम है आपकी सारा शक्ति को प्रतिबंधित कर देता है ऐसे लगता है आपसे आपका स्वरूप तो पड़ा हुआ है लेटा हुआ है शरीर तो लेटा हुआ है आपकी शक्ति जो है आपके शरीर से भिन्न हो गया आप इन भी नहीं कह सकते अभिन्न होता है तो प्रतिबंध नहीं होने चाहिए अत्यंत भिन्न भी नहीं कह सकते भिन्न होता तो कहीं से इकट्ठा करके ले आ शक्ति आप को आपको छोड़ के आपकी शक्ति मात्र को ले आवे भी नहीं हो सकता है ना तो भिन्न भी नहीं आपकी शक्ति आपसे आपसे अभिन्न भी नहीं है प्रतिबंध होता हुआ देखने से ज्ञापन हो रहा है अरे भिन्न उभय रूप न होने से उन दोनों से लक्षण भी नहीं हो सकता उभय रूप मानवी सकते विरुद्धत्वा देगा उनसे विलक्षण हो तो अप्रसिधम अनुभूतम अगर चतुष्कोटि से बहिथ कोई पंचम पक्ष हो नहीं सकता अत्य निर्वचनीय कहना पड़ेगा आपकी अपनी शक्ति को अग्नि की शक्ति निर्वचनीय पुरुष की शक्ति निर्वचनीय है उसी प्रकार उस ईश्वरी शक्ति माया भी अनिर्वचनीय स्थापित हो जाता है नतीन्द्रिया शक्ति कथम प्रतिबंध शक्यता इत्या संज्ञा कहते आपने शक्ति को देखा है क्या वनी में जब शक्ति अति है आपने जाना कैसे उसका प्रतिबंध हुआ है शक्ति प्रतिबंधित हो गया ये आपको कैसे पता चला जबकि आपको शक्ति दिखाई नहीं देती तब कहते कि भाई कथम शकता। शक्ति है कार्यांधन जल तो अग्निरादा है श्याम मंत्रादि प्रतिबंधता शक्ति कार्यान्वय शक्ति सदा कार्यान्या होती है कार्य के आधार पर अनुमान करना पड़ता है इसमें क्या शक्ति है क्या नहीं है अब डॉक्टर लोग तो बड़े विचित्र हैं आजकल लेकिन नहीं अभी पुरुषों में स्त्रियों में उनके जो है बीज और अंडे की जो है गणना करते काउंटिंग होता है इतना थाउजेंड होना चाहिए टेस्ट होते हैं पुरुष का भी स्त्री का भी अब जिन लोगों को बच्चा समय पे नहीं हो रहा है दो तीन साल चार साल हो गए शादी वो लोग क्या की डॉक्टरों के पास टेस्ट कराते हैं अब डॉक्टर का रिपोर्ट में आया था लड़का भी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट है लड़की भी 100% परफेक्ट है फिर क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं बच्चा हो रहा है वो पता नहीं डॉक्टर कहते हमारे विज्ञान तो बता दिया तुम दोनों ठीक ठाक हो और क्यों तो नहीं हो रहा है वो तुम जानो <laughs> <laughs> क्या कर डॉक्टर फिर वो ज्योतिष के पास आते भी फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कौन सी को रोक रहा है और ग्रह भी प्रतिबंध नहीं कर रहे तो क्या करे तुम्हारा कर्म ही फूटा है जाओ बोलना पड़ता है आदमी जाएगा जाए भाई होना नहीं है छोड़ो ग्रहों के ज्योतिष के पास जाते ही वैदिक के पास जाते है हर जगह जाते है बेचारे कोशिश करते हैं ये कहो बहुत श्याम प्रजा के चक्कर है ना वो छूटता नहीं है वो नहीं है, वो छूटता नहीं इस से इसलिए कहते हैं शक्ति प्रतिबंधित है मानना पड़ेगा जब सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी क्यों नहीं हो रहा बीज में शक्ति प्रतिबंधित है कोई देवता का साप है पूर्वजों का साप है अनेकों अनुमान करते और क्या कर सकते हम्म कहा सर है देखते हो कहा सर प्रयोग पूर्वजों का साप है अरे पितर लोग अप्रसन्न है इसलिए वो पितर लोग चाहते कुल अब आगे बढ़े ही नहीं खत्म कर इस कुल को क्या कुल में जो हमारे कुल में पैदा होने सब दृष्टि पैदा हो रहे हैं कोई श्राद्ध कोई करता ही नहीं सबांग है पूजा पाठ नहीं इस पितर लोग क्या करते हैं रजवंश को मिटाने के लिए संतान होने नहीं देते साप दे देते हैं उससे संतान ही नहीं होता ऐसे ज्योतिष का प्रमाण ज्योतिष प्रमाण ऐसे बच्चे की कुंडली में कहा सर्पयोग हो जाता है विशेष रूप भाव कहा सर्पयोग हो? हो। हो। से होना नहीं ब्रह्म कपाल अयो वहां पर गया जाओ कहाँ कहाँ जाओ चक्कर काटो दुनिया भर तीर्थ यात्रा करते रहो और जगह जगह दान पुण्य करते रहो तो अगले जन्म में गारंटी हो जाएगी इस जन्म में नहीं करते <laughs> करन करना पड़ता है ज्योतिष और कुछ नहीं केवल प्रायश्चित का विधान बताता आपके पूर्व पापों का पुण्यों का आंकलन कर देता है ज्योतिष शास्त्र अनुमान कर लेते हैं उसके अंदर कभी इन ग्रहों के कारण से लगता है कि आपका अमुख प्रकार के पाप हुआ है इसलिए आप ये, ये पूजा पाठ करने से वो ठीक हो जाएगा प्रायश्चित करण का कर विधान कर इसलिए ये सब देवी देवता पितर शितर ये सब क्या करते हैं आपके अंदर विद्यमान शक्तियों का जो है प्रतिबंधन कर देते आप विवेक ज्ञान उत्पन्न है कोई देवताओं ने तो छोड़ा मंत्र आके ऊपर सरस्वती को जाओ बुद्धि को घुमाओ और मंत्र फिर कैकी के दिमाग को घुमाई कई तो कई जाके दशरथ को पकड़ी वाल्मीकि ने लिखा है रामायण देवता लोग हम लोगों की बुद्धि को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं विवेक होने से उनके सामर्थ्य इसे कहते हैं कार्य से अनुमान करना पड़ता है प्रतिबंध है या नहीं कैसे मालूम हुआ कार्य से अनुमान करना पड़ेगा आप रट रहे हो रटाई नहीं हो रही है कुछ टिकता में समझना चाहिए ओह कुछ पाप जरूर है तभी तो टिक नहीं रहा दर्पण में चारक तो नहीं दिख रहा है अरे दर्पण गंदा है अनुमान कर लो उस साफ करो उसको तो यहाँ पर भी बुद्धि में टिक नहीं रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है ठीक करो कार्य से अनुमान करना पड़ता हर शक्ति का कार्य प्रतिबंध देख रहे हम कार्य हो नहीं रहे स्वरूप है है ना जलतो अग्नि जलतो अग्नि जलता वो अग्नि धक धक धक धक जग दिख रहा है इन है दाह नहीं हो रहा है तो हम क्या मानेंगे वहां प्रतिबंधक मंत्रालय प्रतिबंधता मंत्रालय प्रतिबंध कों को ऐसे स्थल में हम मानते हैं शक्ति यदि कार्यलिंग भले लेकिन भी वह कार्य लिंग के द्वारा सत्य की उत्पत्ति न होने पर प्रतिबंध न प्रतिबंध अवगम्य दे प्रतिबंध का ज्ञान हो जाता है अवगम्य श्लोक में नहीं अवगमित शब्द ग्रहण करना पड़ेगा क्रियापद दृष्टांत दृष्टांत प्रश्न स्पष्ट है सकाशा दाह्य अनुत्प्य माने सती लोक क्या देख रहे हैं स्वरूप से अग्नि जल धग जलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उससे दाह रूपा जो कार्य उत्पन्न होता हुआ हो नहीं दिखाई देता है ऐसी स्थिति में मंत्रालय प्रतिबंधता मंत्राली नाम शक्ति प्रतिबंधकत्व साथ मंत्रालय में शक्ति का प्रतिबंधकत्व मानना पड़ेगा इस प्रकार से निर्णय होता है इथाम लौकिक शक्ति स्वरूपतः प्रमाणत उपन्यस्य इस प्रकार से लौकिक शक्ति का स्वरूपता और प्रमाणता उपन्यास का दिखा दिया इधानी माया शक्ति सदभाव है जैसी लौकिक शक्ति है वैसे ईश्वरी शक्ति माया भी है यह आपको कैसा पता चलेगा कैसे निर्णय ले लिया विचित्र जगत को देखकर के श्रुतियों के आधार पर निर्णय ले लिया क्या श्रुति हैुगत अपन देवात्मशक्ति स्वगुण निगूढ़ा श्वेता श्वेता ध्यान योगुक्त होकर के उस देवता भगवान के ईश्वर के स्वभूता स्वर समान विद्यमान तो माया शक्ति जो गुणों से छिपी हुई निगूढ़ कियागुण निगूढ़ा मुनयोधन परास् शक्तिर्विधा क्रिया ज्ञान बलात्मिक मुनि लोग विचार करने बैठे एक बार इस जगत का कारण क्या है किसने कहा भूतों का स्वभाव है वो तो ऐसे होते रहते हैं पलट सलट होते रहते हैं। अपने आप होते रहते भाई अपने आप होते रहता है मन माने फिर इसकी व्यक्ति वस्तु के स्वभाव नियंत्रित कैसे सब तब किसी का काल को मान लो काल क्रमण परिणामशील किसने का दिशा को मानो अलग अलग लोग अलग, अलग अलग अलग बोलते मांड के कारिका में इन सारे मतों का संग्रह सुब शुभकार घरे सब कुछ तो सुप ही होता है खाना पीना जो होता है वही है संसारों को ही नहीं हर व्यक्ति गिनती और अनेकों मत संग्रह किया कालाधिक्रम से अजग अलग अलग अलग लोग मानते हैं तो विचार किया तो उनके कोई निर्णय नहीं ले पाए सब मुनि आपस में ही विवाद खो गया कोई कुछ कोई कुछ कुछ कुछ कुछ, कुछ नहीं तो ना आप सही है ना हम सही है कोई सही नहीं छोड़ो बैठो चुपचाप चिंतन करो क्या हो सकता है संसार का काल तब मुनियो अविधन मुनियो ने जान लिया अनुभव कर लिया किस चीज को स्वगुणिर निगुढ़ देवा आपका तो अपने गुणों से ढकी हुई छिपी हुई अपने ईश्वर की आत्मभूता जो शक्ति माया उसको उन्होंने जान दिया कैसी है वो पर शक्ति विविधा उसकी शक्ति एक प्रकार वाली नहीं है हस् शक्ति पराच विविधाच, ज्ञान, क्रिया बलात्मिका क्रियात्मिका ज्ञानात्मिका बलात्मिका चित मुन काल स्वभाव आदि कारणवादेश दोष दर्शनवंत आगे ना मुनि कैसे है कालवाद स्वभाववाद आदि अनेकों वादों में कारणवादेश जगत कारण का कोई परमाणु कह को दिए जगत का कोई कहते सत्र गुण है कोई कुछ कोई कुछ कह रहा है उन सारे वादों का चिंतन किया और प्रत्येक वाद में दोष ही दिखाई देता है दोष दर्शनवंत जगत कारण जिज्ञास ध्यान योगम आस्तित तब जगत का वास्तविक कारण क्या है यह जानने की इच्छा से ध्यान योग में स्थित हो गए अधिकारी निकारी पुरुष थे अधिकारी पुरुष होने के नाते उनके हृदय में सत्य प्रकट हुआ क्या प्रकट हुआ देवात्म शक्ति में देवस्थमान सब प्रकाश चिदा मन देव कौन है सब प्रकाशित आत्मा ब्रह्म प्रत्येक जन में विद्यमान जो चैतन्य था उसे अभिन्न क्या है देवात्म शक्ति देव में शीला है आत्मा आपके प्रत्येक आत्मा सब प्रकाश आत्मा है उससे अभिन्न कौन है ब्रह्म जो देवात्म शब्द क्या हो गया प्रकाश स्वरूप होता प्रत्येक चैतन्य से अविन्न उसकी शक्ति क्या शक्ति क्या है वो माया स्थूल उन्होंने देखा वह माया अपने गुण मने अपने कार्यों के द्वारा कार्य क्या है स्थूल सूक्ष्म शरीरों के द्वारा निगुडाम नित राम गोडाम नित्य नित अनायास जो है वो नित्य निरंतर ही वो छिपी हुई है हमें पता नहीं चलता है में में चकाचौंध पड़ गए हैं जगत के इसका जो कारण होता है उस पर हम देख ही नहीं रहे माया की साक्षात ऐसी माया शक्ति को उन्होंने साक्षात्कार कर लिया मुनियो ने तस्याम एव उपनिषदी स्थितम पर शक्तिर्विधव श्रूय से स्वाभाविक्रिया चुशी उपनिषद में स्थित उत्तराधे पर शक्ति श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानपल वाक्यम वाक्यांतरम अर्थ वाक्य अस्य पढ़ती अश्रहण परा उत्कृष्ट जगत् कारणभूता शक्ति विविधा इस ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट शक्ति है जब काणबुता जो शक्ति है वह नाना प्रकार की है इति वाक्य शेष है ऐसा सुनने को मिलता है विविधत्व तो में कितनी प्रकार की फिर भी कुछ तो उसको कैटेगराइज करके बोल दो है ना अनंत है फिर भी उसको कुछ नामों से तो कहा जाए तब कहते हैं क्रिया ज्ञाने प्रसिद्ध क्रिया शक्ति और शक्ति तो अत्यंत प्रसिद्ध बलम या तात्पर्य है शरीर का ताकत नहीं इच्छा शक्ति ज्ञान क्रिया शक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के साक्षर की वजह से बल का अर्थ हो जाता है इच्छा क्रियादिशक्त आत्मा स्वरूपम यहा क्रियादिशक्तियां ही आत्म ने स्वरूप जिसका सा क्रिया ज्ञान बलात्मिका माया और कौन है वो माया अरे एक जो वाक्य जो आप दिया का का है पूर्व से पूछता जवाब देते हैं वेद का है इति यदि सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यं परेद वच है श्रुति प्रमाण हो गया और स्मृति योग वाष्ठ को देखो वशिष्ठ तथा प्रवीत योग वासिष्ठ में वशिष्ठ महर्षि ने भगवान राम को भी ऐसा ही वर्णन कर उपदेश दिया है श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण में सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यम आपूर्ण ऐसा उन्होंने ब्रह्म के बारे में कहा सर्वशक्ति परम ब्रह्म परम ब्रह्म कैसा है सर्वशक्ति मारे वो नित्य पूर्ण है अद्वैत है ये उन्होंने न केवल माया शक्ति प्रसिद्धा किंतु स्मृति प्रसिद्धा यह माया केवल श्रुति में प्रसिद्ध है ऐसी बात नहीं है किंतु स्मृति में भी प्रसिद्ध है इत्याह। यहाँ विचित्रम माया शक्तिम उतवती वशिष्ठों तम तथा उक्तवान जिस प्रकार श्रुति इस विचित्र माया शक्ति का वर्णन की हुई है उसी प्रकार वशिष्ठ जी भी उस तरह की माया के बारे में राम को वर्णन किए थे किस ग्रंथ में योगवासिष्ठा विधेयक ग्रंथ है विशेषा माया प्रतिपादकान वशिष्ठ श्लोकाने पटा थे माया का प्रतिपादन करने वाले वशिष्ठ श्लोक को यहां पर ले रहे हैं नित्यं नित्य वापि ब्रह्मणा पारमार्थम रूप तो मुग्धम नित्य परिपूर्ण है अद्वैत है पारमार्थिक का कथन कर दिया और सोपारी सोपी क्या कर रही है तस्व सोपा रूप उसी ब्रह्म का सोपा वर्णन किस ना ये सर्वशक्ति प्रभु शक्ति मान नहीं बोलेंगे सोपाक सी शक्ति तो प्रकाशमीर्भ्रमणो रा वहीं का श्लोक दे दिया वह पर ब्रह्म जब जिस माया शक्ति से विकसित हो जाता विवर्त हो जाता है विकसित करेंगे मतलब यहां ये फूल गया बीज जब फूल जाता है ना फिर अंकुर फूटता है वैसे नहीं हुआ ब्रह्म ब्रह्म फूल गया भगवान जगद अंकुर फूट गया ऐसा नहीं करेंगे मुंडे मंत्र आया है ऐसा ही वो फूल गया कई लोग इस मंत्र को लेकर भ्रमित पाटे भ्रम तो फूलता है नहीं तो विकास वाला है ब्रह्म का विकास होने से जगत हुआ था हमारा विकास कुछ ना कुछ होगा हम भी विकासवादी बनेंगे जगत विकासवादी लोग हैं अर्थशास्त्री लोग विकासवादी अर्थशास्त्री लोग है ना इस मंत्र को पकड़ देखो ब्रह्म कहा है विकास अरे विकास कर्म विवर्त है ये नहीं समझते भ्रम फूलेगा तो कहां फूलेगा समस्या तो है ऐसा कोई जगह होगी जब ब्रह्म ना हो तो फूल कर जगह ना वो? जगह पर। कोई भी चीज फूलता है ऐसा तो कोई प्रदेश होगा जब वो नहीं है तो फूल तो ब्रह्म भी फूलेगा कहाँ फूलेगा ऐसी कोई जगह होगी जब भ्रम ना हो तो फूल की उधर एक्सटेंड हो रहा हो अंकुर निकल रहा है सर्वव्यापक ब्रम के बारे फूलना शब्द प्रयोग हो भी जाए वहां धातु ना मनिकार तत्पार विकसित विकसित क्या होगा? हैं। भी है। तदा तदा जब-जब ऐसा होता है प्रकाशम तब शक्ति प्रकाश मन अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जाता है या उल्लसती शक्तिया ये या शक्तिया जिस शक्ति के द्वारा असौ उल्लसती या ब्रह्म विवर्त हो जाता है तब प्रकाशम अधिगत्यति अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मनो होता है? ब्रह्म तो नित्य हो प्रकाशित होगा इसलिए चित शक्तिर ब्रह्मो राम ब्रह्म का वह चैतन्य शक्ति अभिव्यक्त हो जाती कहा शरीर से उपलब्ध थे सकल शरीरों में यह अनुभव सिद्ध है तत्व परम ब्रह्म वह जो परम ब्रह्म है यदा जब माया शक्ति जिस माया शक्ति के द्वारा उल्लती हो जाता है तदा तदा तब तब होता क्या है असौ मान असौ शक्ति ये शक्ति है प्रकाशम अभिगछति अभिव्यक्ति प्राप्त होती वह शक्ति अभिव्यक्ति प्राप्त इदानीं व्यक्ति प्रपंचेती वह अभिव्यक्ति कैसे होता है उसी को और विस्तार से समझाते हैं चित्भ मनुष्य व्यवहार हेतु सकल व्यवहार का कारणीभूता चेतन व्यवहार गा का कारणीभूता जो चित शक्ति वह हमें उपलब्ध होता है दृश्यते अनुभव में आता है असो कैसे माय लेना जिस माया के द्वारा वह ब्रह्म वह शबनी, तो शबनी अध्यार करना पड़ेगा जिस माया के द्वारा वह ब्रह्म विवृत्त हो जाता है वह माया उस समय प्रकाशित हो जाता है वह अभिव्यक्त हो गया नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता माया है भी आप जो सुषिप्त रहते हैं तो आपको मालूम रहता है क्या अविद्या आपके पास है नहीं वही अविद्या जब आपकी अवस्था विद्यमान आपके चैतन्य में विवर्त कर देती है जगत को आपके कर्मों तो क्या होता है आपको जगत दिखाई देता है लेकिन जगत को दिखाने वाली माया अविद्या को नहीं दिखाई दे रही कर रही सब अविद्या आपकी अपनी स्वरूप का अविद्या स्वरूप का अज्ञान जो है वह सारा खेल रचता है तीनों अवस्थाओं विशेष विशेषण में कब होता है जागृत स्वप्न में मालूम होता है कि माया अपना खेल दिखा रही है हमको इसे सर्वेश में ही हमें मालूम होता है भाई तो वो माया अपना खेल रच रही है एक भी हम थे हमको यह बहुभव बहु कहां से कब कह हो गया अनेकत्व कहां से दिखाई दे रहा है स्वाभिन्न संसार कैसे दिख रहा है या स्वस्वरूप में भी कल्पित्व नहीं दिख रहा तो भी ठीक नहीं दिखना नहीं चाहिए दिखाई दिखाई दिखाए दे रहा है मैंने अविद्या प्रकाशित हुई है जगत का दिखने का मतलब है अविद्या की महिमा का देखना अविद्या की महिमा हमें दिखाई दे रही है शरीरादियों में वो दिखाई देता है शर्वेश देवदेव मनुष्य आदि लक्षणेश चित शक्ति चेतृत्व व्यवहार हेतु भूत चेतृत्व के व्यवहार का कारणी भूता जो शक्ति है वही शर्वो में हमें दिखाई देता है शक्तिश्च वातेशु दार्ड्य शक्ति पले द्रव शक्ति तथा भस् दाह शक्ति इसी प्रकार से वायु में स्पंदन की शक्ति दिख रहा है पत्थर आदि में पृथ्वी में दृढ़ता की शक्ति दाढ़्य शक्ति है, टिकी हुई है जल में बहाने की शक्ति दिखाई दे रहा है अग्नि में जलाने की शक्ति दिखाई दे रहा है शून्य शक्ति तथा आकाशे नाश शक्ति विनाशिनी यथाडे अंतर महासर्पो जगदस्थि तथा शून्य शक्ति कहा आकाश में दिख रहा है इस प्रकार से विनाशी पदार्थों में नाश शक्ति है समझ लेना यथा अंडे महान सर्पोस्थित छोटा सा अंडा लंबा सा बड़ा सर्प उसमें से निकला बाद में छोटा से बड़ा बड़ा होता है बहुत बड़ा बन जाता है। छोटा सा बीज वृक्ष का फल कितना होता है इतना छोटा। उसके अंदर का बीज तो बिल्कुल इतनी सी है इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है। आज भी तो कुछ नहीं बेचा रहा जब पैदा हुआ डेढ़ फुट का था आज पांच फुट का होता बड़ा हुआ और फिर भी अपने बहु अक् वाला समझता इतना सा था पैदा हुआ जब वो अंकुर कितना लंबा छोड़ा पचास फुट का हो जाता है कितना फैलता है और थोड़ा मोटा होते परेशान हो जाता है वृक्ष के समर हो पाता है कोई आदमी <laughs> <laughs> <laughs> मकान की जरूरत नहीं पड़ती कहने का मतलब है कि विकास तो सब जगह दिख रहा है वो विकास शक्ति जो चीज है वह सभी विद्यमान है उसी प्रकार से जैसे अंडे में महासर् बड़ा वृक्ष है आत्मा में सारा जगत आत्मनि जगत दस्ती है और प्रकाश्यक्तिव्यक्त दशाया जगत सत्ता दर्शिता अभिव्यक्त होता का मतलब क्या पहले भी उस ब्रह्म में विद्यमान था स्थापित हुआ सता सदैव स्विधम वो बात कह दिया यहां पर अन्य व्यक्त दिशा में भी ब्रह्म में ये जगत की सत्ता थी ये दिखा दिया